जी पूछते हैं, जीवन विद्या प्रेम से उपजी अपेक्षा के के बारे में क्या कहता है? है, है स्त्री पुरुष के नाम पे यदि कोई प्रेम प्रेम तो मुझे लगता है, प्रेम का जो स्वरूप है वो मानव मानव में है उसको कहा पूर्ण मूल्य है और पूर्ण मूल्य का मतलब भी हुआ कि पूर्णता में पूर्णता के लिए पूर्णता से जीना ही प्रेम है पूर्णताओं का स्वरूप अस्तित्व में जो देखा गया समझा गया एक तो जीवन के नाम के रूप में कोई चीज बनी तो जीवन अपने आप में एक पूर्ण कौन स्वरूप है उसको हम कह रहे हैं गठन पूर्ण स्वरूप तो यदि प्रेम है तो हम के दूसरे मानव में भी वो जीवन वाले भाग को देख पाए और जीवन के साथ जो भी संवेदनशीलता संज्ञानशीलता बने ये एक पहला भाग बनता है जिसमें कि जीवन रूप में हम पूर्ण को स्वीकार कर पा रहे हैं वो मानव में हर मानव में और यहीं तक नहीं कि मानव में वो जीवों के साथ भी वो दिखाई देता है उसमें भी जीवन रहते ही है तो ये स्वीकृति कि हर एक है ना कुछ जीवों में और मानव हर एक मानव में जीवन नाम की कोई एंटिटी है जो कि पूर्ण है कम्प्लीट है किस रूप में गठन के रूप में कम्प्लीट है उसकी स्वीकृति हमारे अंदर हो उस स्वीकृतियों के स्वरूप में जीना तो स्वीकृति का होना और स्वीकृति के स्वरूप में जीना जीने का मतलब क्या निकला कि ये जो जीवन है ये आगे समझ में पूर्ण होना चाहता है तो अब कोई एक समझ में पूर्ण व्यक्ति के साथ ही अब ये पूर्णता का कार्यक्रम चालू होता है तो स्त्री पुरुष हो चाहे भाई भाई हो चाहे भाई बहन हो चाहे मित्र मित्र हो चाहे नौकर मालिक हो चाहे जो भी हो जब भी दो मानव के बीच में बात आएगी तो अब ऑब्जेक्टिव ये बना कि समझ मेरी कैसे पूरी हो या मेरे साथ किसी और की समझ कैसे पूरी हो यदि मेरी हो तब तो उसकी होगी तो पहले अपने लिए समझ पूर्ति का एक कार्यक्रम ही है ना पूर्णता के लिए एक कार्यक्रम है इस पूरे कार्यक्रम का नाम ही प्रेम है कि कैसे अब मैं अपनी समझ को पूरा करने के लिए किसी एक समझदार मानव के साथ चलता हूँ ये पूर्णता का कार्यक्रम कार्यक्रम है इसी को बोलते हैं प्रेम का कार्यक्रम है अगर समझ पूर्ण होती है तो अब अब आगे के बाद बनता है आचरण पूर्णता आचरण पूर्णता का क्या मतलब हुआ कि ये जो समझ बनी इसके साथ अब जीने का क्या स्वरूप बनता है जीने का क्या वैभव बनता है जीने की क्या खुशहाली बनती है जीने का क्या सुंदरता बनती है वो सुंदरता को परिवार में समाज में हम जीने जाते हैं उसमें और आगे उसमें शिक्षा घटित होती है आगे उसमें संविधान में वो प्रेम जाता है तो इन पूर्णताओं के साथ चलने का जो कार्यक्रम है इसमें से के लिए उसका नाम है प्रेम और इसमें ना तो कोई जाति ना कोई शरीर वंश इसमें कोई बाधा नहीं है और ये इससे लिमिटेड भी नहीं होता है तो ये हर मानव में होने वाली बात है हर मानव के साथ जीने वाली बात है व्यवस्था में प्रेम परिवार में प्रेम समाधान उसका स्वरूप है समृद्धि उसका स्वरूप बनता है इसको ठीक से अध्ययन आप कर ही सकते हैं कर ही रहे हैं तो आगे चीज़ें समझ में आएगी स्त्री पुरुष व्यक्ति के रूप में अगर हम बात करेंगे अगर पति पत्नी रूप में हैं क्योंकि ये जो मानना है कि स्त्री पुरुष में शारीरिक कोई आकर्षण प्राकृतिक होता है ऐसा बिल्कुल झूठ है इसका प्रमाण क्या है इसका प्रमाण यही है कि आप ही के साथ आपके घर में कोई और भी स्त्री होती है जो आपकी बेटी होती है ना आपकी बहू होती है या माँ होती है आप देखते हैं उनके बीच में कोई आपके बीच में शरीर में कोई कोई उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है वो सारा मानसिकता से है है ना शरीर में भी कोई प्रभाव पड़ता है तो वो मानसिकता विधि से है जिसके प्रति हमारे में मानसिकता होगा उसी के प्रति प्रभावित होते है तो ये जो अपनी जो अपना उठपटांग कार्यक्रम करने हैं, उसको ब, ब, मतलब लीगल बनाने के लिए इस प्रकार का मान्यता फैला दिया है कि स्त्री पुरुष में प्राकृतिक रूप से शारीरिक आकर्षण होता है जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है मानसिकता विधि से सारा चीजें हैं मानव कल्पनाशील है मानव है कर्म स्वतंत्रता है किसी भी मानव में चाहे भ्रमित रहे चाहे जागृत रहे उसमें कल्पनाशीलता का भाग ज्यादा प्रभावी है उसमें कर्म स्वतंत्रता का भाग ज्यादा प्रभावी है बनस्पत शरीर के रेगेशन